राजयोग चतुर्थाध्याय प्राण का आध्यात्मिक रूप योगियों के मतानुसार मेरुदंड के भीतर इड़ा और पिंगला नाम के दो स्नायुविक शक्ति प्रवाह और मेरुदंडस्थ मज्जा के बीच सुषमना नाम की एक शून्य नली है इस शून्य नली के सबसे नीचे कुंडलने का आधारभूत पद्म अवस्थित है योगियों का कहना है कि वह त्रिकोणाकर है योगियों की रूपक भाषा में कुंडलनी शक्ति उस स्थान पर कुंडलाकार हो विराज रही है जब यह कुंडलनी शक्ति जगती है तब वह इस शून्य नली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है और जो जो वह एक एक तूफान ऊपर उठती जाती है त्यों त्यों मन के स्तर पर स्तर मानो खुलते जाते हैं और योगी को अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं तथा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं जब वह कुंडली मस्तक पर चढ़ जाती है तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाते हैं और उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि करती है हमें मालूम है कि मेरु मज्जा एक विशेष प्रकार से गठित है अंग्रेजी के आठ अंक को यदि इस तरह लम्बा कर दिया जाए तो देखेंगे कि उसके दो अंश हैं और वे दोनों अंश बीच से जुड़े हुए हैं इस तरह के अनेक अंकों को एक पर एक रखने पर जैसा दिख पड़ता है मेरुमज्जा बहुत कुछ वैसी ही है उसके बाई ओर इड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला और जो शून्य नली मेरुमज्जा के बीच में से गई है वही सुशुमना है कटिप्रदेशस्थ मेरुदंड की कुछ अस्थियों के बाद ही मेरुमज्जा समाप्त हो गई है परंतु वहाँ से भी तागे के समान एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ बराबर नीचे उतरता गया है सुषुमना नली वहाँ भी अवस्थित है परंतु वहाँ बहुत सूक्ष्म हो गई है नीचे की ओर उस नली का मुख बंद रहता है उसके निकट ही कटी कटिप्रदेशस्थ नाड़ी जाल अवस्थित है जो आजकल के शरीर शास्त्र के मत से त्रिकोणाकार है इन विभिन्न नाड़ी जालों के केंद्र मेरुमज्जा के भीतर अवस्थित है वे नाड़ी जाल योगियों के भिन्न भिन्न पद्मों या चक्रों के तौर पर लिए जा सकते हैं योगियों का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार या सहस्त्रजल पद्म तक कुछ चक्र हैं यदि हम उन पद्मों को पूर्वोक्त नाड़ी जाल के प्रतिरूप समझें तो आजकल के शरीर शास्त्र के द्वारा बहुत सहज ही योगियों की बात का मर्म समझ में आ जाएगा हमें मालूम है कि हमारी स्नायुओं के भीतर दो प्रकार के प्रवाह हैं उनमें से एक को अंतर्मुखी और दूसरे को बहिरमुखी एक को ज्ञानात्मक और दूसरे को कर्मात्मक एक को केंद्रगामी और दूसरे को केंद्रापारी कहा जा सकता है उनमें से एक मस्तिष्क की ओर संवाद ले जाता है और दूसरा मस्तिष्क से बाहर समुदाय अंगों में परंतु अंत में ये प्रवाह मस्तिष्क से संयुक्त हो जाते हैं आगे आने वाले विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी होगी यह मेरुमज्जा मस्तिष्क में जाकर एक प्रकार के बल्ब में मेडुला नामक एक अंडाकार पदार्थ में अंत हो जाती है जो मस्तिष्क के साथ संयुक्त नहीं है वरन मस्तिष्क में जो एक तरल पदार्थ है उसमें तैरता रहता है अतः यदि सिर पर कोई आघात लगे तो उस आघात की शक्ति उस तरल पदार्थ में बिखर जाती है और इससे उस बल्ब को कोई चोट नहीं पहुंचती यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए दूसरे हमें यह भी जान लेना होगा कि इन सब चक्रों में से सबसे नीचे स्थित मूलाधार मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार और नाभिदेश में स्थित मणिपुर इन तीन चक्रों की बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी अब भौतिक विज्ञान का एक तत्व तो हमें समझना है हम लोगों ने विद्युत और उससे संयुक्त अन्य बहुविध शक्तियों की बातें सुनी हैं। विद्युत क्या है यह किसी को मालूम नहीं हम लोग इतना ही जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की गति है जगत में और भी अनेक प्रकार की गतियाँ हैं विद्युत से उनका भेद क्या है मान लो यह मेज चल रहा है और उसके परमाणु विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं अब यदि उन परमाणुओं को एक ही दिशा में चलाया जाए तो वह विद्युत के माध्यम से ही किया जा सकता है समस्त परमाणु यदि एक ओर गतिशील हो तो उसी को वैद्युत गति कहते हैं इस कमरे में जो वायु है उसके सारे परमाणुओं को यदि लगातार एक ओर चलाया जाए तो यह कमरा एक महान बैटरी के रूप में परिणत हो जाएगा शरीर शास्त्र की एक और बात हमें स्मरण रखनी होगी वह यह है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है उसका सारे स्नायु प्रवाहों के नियमन पर भी कुछ अधिकार है